मंकी गीता मंकी गीता महाभारत के शांति पर्व के अंतर्गत भीष्म युधिष्ठिर संवाद के क्रम में प्राप्त होती है इसमें मंकी नामक एक प्राचीन मुनि का रोचक एवं शिक्षाप्रद प्रद आख्यान वर्णित है जिसके माध्यम से कामना विशेषकर धन की तृष्णा को ही सभी दुखों का मूल तथा कामना के त्याग को ही सुख का हेतु बताया गया है विषय के प्रतिपादन में दृष्टान्त के अतिरिक्त बहुत से सबल तर्क भी उपस्थित किए गए हैं युधिष्ठिर ने पूछा दादाजी यदि कोई मनुष्य धन की तृष्णा से ग्रस्त होकर तरह तरह के उद्योग करने पर भी धन न पा सके तो वह क्या करे जिससे उसे सुख की प्राप्ति हो सके भीष्मी ने कहा भारत सब में समता का भाव व्यर्थ परिश्रम का अभाव सत्य भाषण संसार से वैराग्य और कर्म आसक्ति का अभाव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 वही इस इतिहास में वर्णित है उसे बताता हूँ सुनो मंकी धन के लिए अनेक प्रकार की करते थे, परंतु हर बार उनका प्रयत्न व्यर्थ हो जाता था। अंत में जब बहुत थोड़ा धन शेष रह गया तो उसे देकर उन्होंने दो नए बछड़े खरीदे एक दिन उन दोनों बछड़ो को परस्पर जोड़कर वे हल चलाने की शिक्षा देने के लिए ले जा रहे थे जब वे दोनों बछड़े गांव से बाहर निकले तो बैठे हुए एक ऊट को बीच में करके सहसा दौड़ पड़े जब वे उसकी गर्दन के पास पहुंचे तो ऊँट के लिए यह असह्य हो उठा वह रोश में भरकर खड़ा हो गया और उन दोनों बछड़ो को ऊपर लटकाए बड़े जोर से भागने लगा बलपूर्वक अपहरण करने वाले उस ऊंट के द्वारा उन दोनों बछड़ो को अपहृत होते और मरते देख मंकी ने इस प्रकार कहा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 यह ऊंट मेरे बछड़ो को उछाल उछाल कर विषम मार्ग से ही जा रहा है देव संयोग से इन्हें गर्दन पर उठाकर बुरे मार्ग से ही दौड़ रहा है इस ऊट के गले में मेरे दोनों प्यारे बछड़े दो मणियों के समान लटक रहे हैं यह केवल देव की ही लीला है हटपूर्वक ये हुए पुरुषार्थ से क्या होता है यदि कभी कोई पुरुषार्थ सफल होता दिखाई देता है तो वहां भी खोज करने पर देव का ही सहयोग सिद्ध होता है अतः सुख की इच्छा रखने वाले पुरुष को धन आदि की ओर से वैराग्य का ही आश्रय लेना चाहिए धन उपार्जन की चेष्टा से निराश होकर जो विरक्त हो गया है वह सुख की नींद सोता है अहो सुखदेव मुनि ने जनक के राजमहल से विशाल वन की ओर जाते समय सब ओर से बंधन मुक्त हो क्या ही अच्छा कहा था जो मनुष्य अपनी समस्त कामनाओं को पा लेता है तथा जो इन सबका केवल त्याग कर देता है इन दोनों के कार्यों में समस्त कामनाओं को प्राप्त करने की अपेक्षा उनका त्याग ही श्रेष्ठ है कोई भी पहले कभी धन आदि के लिए होने वाली संपूर्ण प्रवृत्तियों का अंत नहीं पा सकता है शरीर और जीवन के प्रति मूर्ख मनुष्य की ही तृष्णा बढ़ती है वो कामनाओं के दासमन तू सब प्रकार की चेष्टाओं से निवृत्त हो जा और वैराग्य पूर्वक शांति धारण कर तू धन की चेष्टा करके बारंबार ठगा गया है तो भी उसकी ओर से वैराग्य नहीं होता है ओ धन की कामना वाले मन यदि तुझे मेरा विनाश नहीं करना है यदि तू इसी प्रकार मेरे साथ आनंद पूर्वक रहना चाहता है तो मुझे व्यर्थ लोभ में न फंसा तू बार बार द्रव्य का संचय किया और वह बारंबार नष्ट होता चला गया धन की इच्छा रखने वाले मूड क्या कभी तू धन की इस और चेष्टा का त्याग भी करेगा अहो, यह मेरी कैसी नादानी है जो मैं तेरे हाथ का खिलौना बना हुआ हूं। यदि ऐसी बात ना होती तो क्या कोई समझदार पुरुष कभी दूसरों की दास्ता स्वीकार कर सकता है पूर्व काल के तथा पीछे के मनुष्य भी कभी कामनाओं का अंत नहीं पा सके हैं अत मैं समस्त कर्मों का आयोजन त्याग कर सावधान हो गया हूं और मैं पूर्णतः जग गया हूं काम निश्चय ही तेरा हृदय फौलाद का बना हुआ है अतएव अत्यंत सुदृढ़ है यही कारण है कि सैकड़ों अनर्थों से व्याप्त होने पर भी इसके सैकड़ों टुकड़े नहीं हो जाते काम मैं तुझे अच्छी तरह जानता हूं और जो कुछ तुझे प्रिय लगता है उससे भी परिचित हूं चिरकाल से तेरा प्रिय करने की चेष्टा करता चला आ रहा हूं परंतु कभी मेरे मन में सुख का अनुभव नहीं हुआ काम मैं तेरी जड़ को जानता हूं निश्चय ही तू संकल्प से उत्पन्न होता है अब मैं तेरा संकल्प ही नहीं करूंगा जिससे तू समूल नष्ट हो जाएगा धन की इच्छा अथवा चेष्टा सुखदाय नहीं है यदि धन मिल भी जाए तो उसकी रक्षा आदि के लिए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 अधिक धन की तलाश करने लग जाता है काम स्वादिष्ट गंगाजल के समान यह धन तृष्णा की ही वृद्धि करने वाला है मैं अच्छी तरह जान गया हूं कि यह तृष्णा की वृद्धि मेरे विनाश का कारण है अतः तू मेरा पिंड छोड़ दे मेरे इस शरीर का आश्रय लेकर जो पांचों भूतों का समुदाय स्थित है वह इसमें से अपनी इच्छा के अनुसार सुखपूर्वक चला जाए या इसमें रहे इसकी मुझे परवाह नहीं है पंचभूतगण अहंकार आदि के साथ तुम सब लोग काम और लोभ के पीछे लगे रहने वाले हो अतः तुम पर यहां मेरा रत्ती भर भी स्नेह नहीं है इसलिए मैं समस्त कामनाओं को छोड़कर केवल अब सतत्व गुण का आश्रय ले रहा हूं मैं अपने शरीर में मन के अंदर संपूर्ण भूतों को देखता हुआ बुद्धि को योग में एकाग्र चित्त को श्रवण मनन आदि साधनों में और मन को परम ब्रह्म परमात्मा में लगाकर रोग शोक से रहित एवं सुखी हो संपूर्ण लोकों में अनाशक्त भाव से विचरूंगा जिससे तू फिर मुझे इस प्रकार दुखों में न डाल सकेगा काम तृष्णा शोक और परिश्रम इनका उत्पत्ति स्थान सदा तू ही है जब तक तू मुझे प्रेरित करके इधर उधर भटकाता रहेगा तब तक मेरे लिए दूसरी कोई गति नहीं है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 जिस पुरुष के पास धन होने का संदेह होता है उसे उसका धन लूटने के लिए लुटेरे मार डालते हैं अथवा उसे तरह तरह की पीड़ाएं देकर सताते और सदा उद्वेग में डाले रहते हैं धन लोलुकता दुख का कारण है यह बात बहुत देर के बाद मेरी समझ में आई है काम तू जिस जिस का आश्रय लेता है उसी उसी के पीछे पड़ जाता है तू तत्व ज्ञान से रहित और बालक के समान मूड है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 उससे अप्रिय वचन नहीं बोलूंगा मैं सदा संतुष्ट एवं स्वस्थ इंद्रियों से संपन्न रहकर भाग्यवश जो कुछ मिल जाए उसी से जीवन निर्वाह करता रहूंगा परन्तु तुझे कभी सफल न होने दूंगा क्योंकि तू मेरा शत्रु है तू यह अच्छी तरह समझ ले कि मुझे वैराग्य सुख तृप्ति शांति सत्य दम क्षमा और समस्त प्राणियों के प्रति दया भाव ये सभी सदगुण प्राप्त हो गए हैं अतः काम लोभ तृष्णा और कृपणता को चाहिए कि वे मोक्ष की ओर प्रस्थान करने वाले मुझे साधक को छोड़कर चले जाएं। अब मैं सतत्व गुण में स्थित हो गया हूं इस समय काम और लोभ का त्याग करके मैं प्रत्यक्ष ही सुखी हो गया हूं अतः अजितेंद्रीय पुरुष की भांति अब लोभ में फंसकर दुख नहीं उठाऊंगा मनुष्य जिस जिस कामना को छोड़ देता है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 अतः शांत हूं सब ओर से निर्माण को प्राप्त हो गया हूं अब मुझे केवल सुख ही सुख मिल रहा है इस लोक में जो विषयों का सुख है तथा परलोक में जो दिव्य एवं महान सुख है ये दोनों प्रकार के सुख तृष्णा के क्षय से होने वाले सुख की सोलवी कला के भी बराबर नहीं है काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य और ममता ये देहधारियों के साथ शत्रु हैं इनमें सातवा कामरूप शत्रु सबसे प्रबल है उन सब के साथ इस महान शत्रु काम का नाश करके मैं अविनाशी ब्रह्मपुर में स्थित हो, राजा के समान सुखी होऊंगा। राजन इसी बुद्धि का आश्रय लेकर मंकी धन और भोगों से विरक्त हो गए, और समस्त कामनाओं का परित्याग करके उन्होंने परमानंद स्वरूप परब्रह्म को प्राप्त कर लिया बछड़ो के नाश को निमित्त बनाकर ही मंकी अमृत तत्व को प्राप्त हो गए उन्होंने काम की जड़ काट डाली इसलिए महान सुख प्राप्त कर लिया